श्री रामकृष्ण भक्त मालिका मास्टर महाशय फिर महेंद्र नाथगुप्त ने अपने श्री रामकृष्ण वचनाम्बित ग्रंथ में स्वयं को श्रीमा मास्टर मडी मोहिनी मोहन या एक भक्त आदि छदम नाम अथवा अपूर्ण परिचय के आवरण में गुप्त रखने का प्रयास किया है परंतु वे इसमें विफल हुए हैं क्योंकि उनकी कृति की अनुपम सुगंध अपने आप ही सर्वत्र फैल गई है अठारह ईस्वी में श्री कृष्ण के प्रथम दर्शन के समय वे मेट्रोपॉलिटन विद्यालय की श्याम बाजार शाखा के प्रधानाचार्य पद पर नियुक्त थे श्री कृष्ण की भक्त मंडली में सुपरिचित राखाल बाबूराम सुबोध पूर्ण तेजचंद्र चंद्र पलटू छिरोद नारायण आदि अलग अलग समय पर उसी विद्यालय के छात्र थे इसी प्रकार वे मास्टर महाशय नाम से ही सुपरचित थे यहा तक कि ठाकुर भी उन्हें कभी कभी मास्टर कर पुकारते थे वचनामृत के प्रारंभ में भागवत से एक श्लोक उद्धृत हुआ है तव तो कथाम तप्त जीवनम कविभरी विरीडितम शापम श्रवण मंगलम श्री मदातम भिणंती ये भूरीदा जना हे प्रभु तुम्हारी लीला कथा अमृत स्वरूप है तापदग्ध प्राणों के लिए शीतल जीवन स्वरूप है ऋषियों द्वारा इसका गान किया गया है और सारे पापों का नाश करने वाले इस कथा का श्रवण सर्व प्रकार से मंगलता मंगलता एवं श्री की वृद्धि करता है दूसरी ऐसी लीला कथा का गान करने वाले ही इस जगत में सर्वोत्कृष्ट दाता है भागवत दस इक्तीस छः श्री रामकृष्ण बचनामृत का प्रचार करके मार्टर महासभाष्तव में लाखों धर्म पिपाशुओं के घर के निकट से अमृत गंगा बहाते हुए सर्वोच्च फलदान के अधिकारी हुए हैं पांच भागों हिंदी में तीन खंडों में विभक्त इस ग्रंथ ने श्री रामकृष्ण की भाषा की सहज सरल भाव का अल्प शब्दों में सजीव वर्णन सार्वजन सहानुभूति असीम उदारता तथा अबाध अंतर्दृष्टि के विमल दर्पण के रूप में विश्व के सर्वश्रेष्ठ साहित्य में उच्च आसन प्राप्त करते हुए अपने लेखक को अमर कर दिया है वैसे एक जीवन के लिए इतना ही पर्याप्त है तथापि इतने से ही संतुष्ट न रहकर मास्टर महाशय ने अपने मनमोहक तथा प्रेरक मौखिक उपदेशों के द्वारा हजारों दुर्बल धर्म पथकों के सम्मुख श्री रामकृष्ण जीवन रूपी उज्ज्वल आलोक को प्रकट करते हुए उनके भीतर एक नवीन दृष्टिकोण तथा आध्यात्मिक की की है। अपने अद्भुत शक्ति के बल पर, जब वे अपने भाषा में के अंतिम कुछ वर्षों के जीवन का वर्णन करते तो श्रोताओं के मानस पटल पर वे सारे दृश्य सजीव हो उठते उन दिनों श्री रामकृष्ण के पुनी संग से वे धन्य हुए थे अथवा उनका अभिन्नतापूर्ण वर्णन से वे दृश्य और भी उज्वल होकर एक अलौकिक वातावरण की सृष्टि करते तथा समागत के चित्त को सहजता से उसी सजीव पुरातन लीला में ले जाते वे शांति एवं विश्वास की शुभ्र पुण्य ज्योति में अवगहन कराया करते थे मास्टर महाशय मानव सर्वदा दक्षिणेश्वर तथा कामाल पुकुर के स्मृति राज्य में ही निवास करते थे और बाहर चाहे जो शब्द हो भी उच्चारित क्यों न हो उसे सुनते ही उनके मन में उसी उसी दिव्य राज्य की की किसी घटना का चित्र जाग उठता तथा उन्हें उसी से जुड़े अतीत जीवन पुनरावृत्ति में डुबो देता श्रोतागण आकर चाहे जिस किसी भी विषय पर प्रश्न करते उत्तर देते हुए वे अपने जीवंत भाषा में श्री रामकृष्ण के चरित्र का ही कुछ अंश उसके सम्मुख रख देते चार जून 1932 सौ ईस्वी को शरीर त्याग करने तक वे स्वेच्छापूर्वक स्वीकृत इस व्रत का प्रतिदिन नियमित रूप से पालन करते रहे चौदह जुलाई अठारह सौ चौवन ईस्वी शुक्रवार नागपंचमी के दिन कलकत्ते के सिमुलिया मोहल्ले में शिवनारायण दास लेन में स्थित अपने पितृगृह में महेंद्रनाथ ने जन्म ग्रहण किया था इसके कुछ समय बाद उनके पिता श्री मधुसूदन गुप्त ने गुरुप्रसाद चौधरी लेन का तेरा दो नंबर का मकान खरीदा और वहीं चले आए वह मकान अब भी विद्यमान है तथा उस इलाके में ठाकुरबाड़ी के नाम से प्रसिद्ध है पिता मधुसूदन तथा माता स्वर्ण में दोनों ही सरलता मधुर व्यवहार तथा धर्मनिष्ठा के लिए प्रसिद्ध थे उनके चार पुत्र तथा चार कन्याओं में महेंद्रनाथ तीसरी संतान थे मां के स्नेह तथा सदगुणों ने महेंद्र को आजीवन मातृभक्त बनाए रखा था अपनी मां के साथ उनकी जो अनेक स्मृतियां जुड़ी हुई थी उनमें से एक स्मृति विशेष रूप से उल्लेखनीय है एक दिन चार वर्ष का बालक महेंद्र अपनी माता के साथ नाव द्वारा महेश का रसोत्सव देखने गया था लौटते समय सभी लोग दक्षिणेश्वर की भवतारिणी काली माता के दर्शन करने की इच्छा से चांदनी घाट पर उतरे जब सब लोग नवनिर्मित उद्यान तथा मंदिर में घूम रहे थे तो काली मंदिर के सामने बालक अचानक अपनी माँ से बिछुड़ गया और रोने लगा उसी समय मंदिर से एक सौम्य मूर्ति ब्राह्मण बाहर आए और बालक के सिर पर हाथ रखकर उसे सांत्वना देने लगे बालक भी शांत होकर निर्नमय नेत्रों से उनकी ओर देखने लगा परिवर्तित काल में मास्टर महाशय ने इन पुरुष के बारे में कहा था संभवतः विठाकुर ही रहे होंगे क्योंकि इसके कुछ काल अर्थात चार वर्ष पूर्व ही रानी रासमणि ने दक्षिणेश्वर में काली मंदिर की प्रतिष्ठा की थी और ठाकुर उस समय माँ काली के पुजारी थे और एक बार पांच वर्ष की आयु में जब महेंद्र अपनी माँ के साथ एक बड़ी छत पर बैठा था तो असीम नील गगन का आलोक अवलोकन करते हुए उसके मन में अनंत की उद्दीपना हुई थी वर्षाकाल में बालक महेंद्र धरती पर खड़े होकर निस्तब्ध जलवृष्टि के बीच के चिंतन में मग्न हो जाता था कालीघाट में बकरों की बलि देखकर उसका मन दुखी हो जाता अपनी माँ के साथ वह दृश्य देखने के पश्चात बालक ने मन ही मन उसे भविष्य में बंद करने का निश्चय किया था परंतु आगे चलकर मास्टर महाशय की विचारधारा में आमूल परिवर्तन आ गया अतः इस विषय में उन्होंने कुछ नहीं किया स्नेह में जन्नी महेंद्र को किशोरावस्था में ही छोड़कर चल बसी उस दिन आंसू बहाते बहाते महेंद्र को निद्रा आ गई और उसने स्वप्न में देखा मां स्नेहपूर्वक कह रही है मैंने अब तक तेरा लालन पालन किया है बाद में भी करती रहूंगी पर तू मुझे देख नहीं सकेगा सचमुच ही बाद में जगदम्बा ने उनके पालन पोषण का भार उठा लिया था के जीवन में सर्वदा रूप से व्यक्त होता रहता था। श्री कृष्ण ने एक दिन जब उनसे पूछा, तुम्हें 5 अक्टूबर 1864 इस्वी की आंधी याद है? तो उन्होंने उत्तर दिया जी हाँ तब मेरी आयु बहुत कम थी नौ दस वर्ष का रहा हूं एक कमरे में अकेला बैठा देवताओं को कार रहा था किसी मंदिर के निकट से होकर गुजरते समय मास्टर महाशय सम्मानपूर्वक खड़े होकर प्रणाम किया करते थे। तीर्थ या यात्रा के मार्ग पर साधुओं का कलकत्ते में आगमन होने पर वे उनके दर्शन आदि के लिए व्याकुल रहते परिवर्ती जीवन में वे आनंद पूर्वक कहा करते थे कि साधु संघ की स्प्रहा ही उन्हें उस समय के सर्वश्रेष्ठ साधु श्री रामकृष्ण के श्री चरणों में लाकर उनका जीवन सार्थक कर दिया है विद्यालय तथा कॉलेज में अध्ययन करते समय मास्टर महाशय रामायण महाभारत पुराण चैतन्य चरितमृत आदि ग्रंथों के साथ सुपरिचित हुए थे पाठ्य पुस्तक से भी वे धर्मोपद्दीपक अंशों को स्मरण रखा करते थे कुमार संभव में जहाँ शिव के ध्यान के वर्णन प्रसंग में कहा गया है गुहा के भीतर शिव समाधि है और गुहा द्वार पर नंदी हाथ में खड़े सभी जीवों तथा संपूर्ण प्रकृति को सब प्रकार की चंचलता त्यागने का आदेश दे रहे हैं और उस निर्देश पर वृक्ष निष्कम्प भ्रमणगण कुन खगुकुल खगकुल मौन पशुवृद निश्चल तथा समग्र काल निस्तब्ध हो रहा है अथवा शकुंतल में जहां के आश्रम का वर्णन है या फिर कालिख में लगा हुआ पाते हैं उन सब स्थलों को वे कंठस्थ कर रखते थे श्री चैतन्य चरतामृत के बारे में उन्होंने कहा था ठाकुर के पास जाने के पूर्व में पागल के समान वह ग्रंथ पढ़ा करता था बाइबिल के नवीन व्यवस्थान के साथ वे इतने सुपरिचित थे कि आगे चलकर धर्म चर्चा के समय अपना वक्तव्य समझाने के लिए बाइबिल से धारा प्रवाह उद्धरण दिया करते थे कानून का अध्ययन करते समय उन्होंने मनु और याज्ञवर्ग आदि स्मृतियों से हिंदुओं के समाजशास्त्र का मर्म समझ लिया था इसीलिए बाद में उन्होंने कहा था वकालत करो या ना करो पर कानून की पढ़ाई करो क्योंकि उससे तुम्हें ऋषियों के आचार व्यवहार तथा नियम कानून की काफी जानकारी प्राप्त होगी